शो टॉक हरी बोलो हरी बोल नंबर सेवन बाकी बुरा छाड़ी सब गाठ हृदय की खोल बेग विलंब क्यों बनत है हरी बोलो हरी बोल हृदय भीतर पैठी करी अंत करण क तू कौन को हरिबो लो हरिबोल तेर तेरे पास है अपने माँ हिटटोल तोल राई खटन तिल बढ़ हरी बो लो हरि बोल सुंदर दास पुकार के कहत बजा ये ढोल चेती सके तो चेती ले हरी बोलो हरि बोल के वीर बोग भै बावरी भइ हो बावरी पिया के वीर बोग भई भू बावरी शीतलमंद सुख द तन बावरी अब मुहे दोषन कोई यी परोगी बावरी सुंदर चाहो दिश बिरहसु घेर बानिकी बोर सैन मोह दे हरी फेरीन आए द्वार मेरी दे हरी बीर अंदर पेठी जरा बत दे हरी सुंदर बीरहिणी दुखी तीख दे दे हरी दूभर री विह अकेी से जरी जीने के संगीन पी व पिहनी से जरी र सकल वाही बिछारी से जरी सुंदर दुखा अपार न पाओ सेजरी जरी से, जरी, से, जरी। से जरी। पिया के विरह वियोग भई बावरी नई दिल्ली से एक मित्र रतन प्रकाश ने लिखा है मेरे महबूब मेरे दिल भर मेरे रहब आज के दिन भी तेरी महफिल सजी होगी जौक लोग आए होंगे मुंतजिर होंगे तुझे देखने तुझे सुनने को आज के दिन तू फिर बन संवर के आया होगा धीरे धीरे हाथों को जोड़े हुए अंधेरे बादलों से जिसे चांद निकलता हो गुलसानी भी हुई होगी अमृत वर्षा भी तूने हयात कायनात के राज खोले होंगे फिर एक कुफर की दीवार भी गिरी होगी वो दीवार जिसने कर दी स्याह पिछली सदियां भी तेरे तराजू ने झूठ और सच तौले होंगे खुदाई के नाम पर जिन्होंने दुकानें सजा रखी हों उनके ताबूत में कीलें गाड़ी होंगी बट क्यों ही रू, रूहों को तस्किन मिली होगी जन्मों के प्यासों को जाम पे होंगे झूम कर उठे होंगे रिंद तेरे मैखाने से तूने क्या कहा होगा आज क्या कहा होगा यही दिल सोचता है यही दिल पूछता है मेरे महबूब मेरे रहबर मेरे दिलबर अफसोस मैं नहीं हूं आज वहां मैं नहीं हूं मेरे महबूब मेरे दिलबर मेरे रहबर यही दिल सोचता है यही दिल पूछता है मैं एक ही बात कह रहा हूं एक ही अंदाज है मेरा एक ही बया एक ही तरफ इशारा है रोज नई नई बात नहीं कह रहा हूं वही बात कह रहा हूं फिर फिर वही कह रहा हूं एक ही बात दोहरा रहा हूं लेकिन आदमी के कान बहरे, आदमी चूक चूक जाता है और ऐसा ही नहीं कि मैं एक बात दोहरा रहा हूं एक ही बात सदा से दोहराई जा रही है। सारे बुद्धों ने एक ही बात कही है। हरी बोलो हरी बोल उस एक बात में सब समाया है मैं का स्मरण छूटे और प्रभु का स्मरण आए मैं मिटू और वह हो जाए मैं हटू मैं ना बचूं, मैं बांस की पोंगरी हो जाऊं उसके गीत मुझसे बहें मेरा अवरोध ना हो मैं बीच में पत्थर बन के अटकू ना उसकी मर्जी पूरी हो एक ही बात है शायद तुम्हें लगता हो कि रोज रोज मैं नई बातें कहता हूं नई बात कहने को नहीं सत्य एक है झूठ अनेक है अगर झूठ कहना हो तो रोज रोज नए कहे जा सकते क्योंकि झूठ की ईजाद की जा सकती है। आदमी झूठ को बना सकता है झूठ जितने चाहो उतने हो सकते जैसे बीमारियां जितनी चाहो उतनी हो सकतीं। स्वास्थ्य एक है स्वास्थ्य के नाम भी नहीं होते तुम अगर कहो मैं स्वस्थ हूं तो कोई यह भी नहीं पूछ सकता कि कौन से प्रकार का स्वास्थ्य तुम कहो बीमार हूं तो संगत रूप से पूछा जा सकता है कौन सी बीमारी क्षय रोग हुआ कि टीबी है कि कुछ और बीमारियों में बीमारियां हैं, बीमारियों की बड़ी परतें स्वास्थ्य तो एक है झूठ अनेक हैं, सत्य एक है झूठ का मतलब आदमी की ईजाद सत्य का अर्थ जो है जो है उसी को रोज रोज कह रहा हूं उसी को बार बार कह रहा हूं शायद शब्द बदल जाते हो शायद रंग बदल जाते हो ढंग बदल जाते हो मगर सार वही है चोट वही है तीर एक ही तरफ जा रहा है एक ही इशारे की तरफ इसलिए रतन प्रकाश दूर हो या पास यहां बैठो या यहां ना बैठो कुछ भेद नहीं पड़ता बस एक बात याद रहे हरि बोलो हरि बोल फिर जहां हो तुम मेरे साथ हो सच कहा जाए तो ऐसा कहना चाहिए यह मेरी महफिल नहीं उसकी महफिल यहां मैं नहीं बोल रहा हूं वही बोल रहा है वही बोल रहा है इसलिए बोलने में कुछ सार है वही बोल रहा है इसलिए सुनने में कुछ सार है वही बोल रहा है इसलिए इसे पी जाने में और इसके द्वारा रूपांतरित होने की संभावना है आज के दिन भी तेरी महफिल सजी होगी यह उसी की महफिल है और यह सदा सजी हुई है यह सारा अस्तित्व उसकी महफिल है और इस सारे अस्तित्व में एक ही स्वर उठ रहा है मगर आदमी बजर बहरा है और आदमी ऐसा अंधा है कि आंख के सामने खड़ा है कोई और दिखाई नहीं पड़ता कानों पर ढोल बजाया जा रहे हैं और सुनाई नहीं पड़ता जैसे आदमी ने चूकने का निर्णय ही ले रखा है जिससे जिद्द ही बांध रखी शायद जिद के पीछे कारण भी है कारण एक ही है कि अगर परमात्मा को देखो तो तुम मिटे इसलिए तुम तभी तक बच सकते हो जब तक परमात्मा को ना देखो तुम दोनों साथ साथ नहीं हो सकते प्रेम गली अति सांकरी ताम में दो न समा या तुम या हरि इसलिए लोग हरि नहीं बोलते बोला महंगा सौदा है हरि बोलो हरि बोल ये बोल जब तुम्हारे भीतर उठेगा तुम न रह जाओगे तभी उठ सकता है तुम मिटो तो ही उठ सकता है तुम्हारी राख पर ही ये फूल खिलेगा लोग मिटना नहीं चाहते इसलिए लोग सुन भी लेते हैं और सुनते भी नहीं सुन के भी अनसुना रखते देख लेते हैं और देखते नहीं मगर याद रहे आदमी जब तक परमात्मा से न भरे तब तक बांझ है, ऐसा जैसे वृक्ष हो और फूल न लगे जैसे किसी स्त्री के कोख में बच्चा जन्म न ले जिससे पृथ्वी में अंकुर न फूटे जैसे सूरज हो और अंधेरा गिरे जब तक आदमी के जीवन में हरी नहीं तब तक हरियालापन नहीं हरियाली नहीं जब तक आदमी के जीवन में हरी नहीं तब तक कुछ भी नहीं फिल्लाख तुम ठीक रहे इकट्ठे करो पद और प्रतिष्ठाएं और प्रमाण पत्र जुटाओ सब कूड़ा करकट है तुम किसे धोखा दे रहे हो संपदा तो एक है उसके बिना आदमी बांझ रह जाता है इसे याद रखना उसके बिना आदमी ऐसा है जैसे चली हुई कारतूस जिसमें कुछ भी नहीं दिखती कारतूस जैसी ही है मगर आत्मा नहीं परमात्मा के स्मरण से ही तुम आत्मवान होते हो मैं रोज रोज यही कह रहा हूं कि बहुत दिन बांझ रह लिए अब हरे हो जाओ अब जन्माओ अपने भीतर प्रभु को बहुत दिन खाली रह लिए अब भरो बहुत दिन ये दिया बुझा बुझा रह लिया अब जलो ये विराट अवसर ऐसे ही ना चूक जाए यही रोज कह रहा हूं इसलिए तुम चिंता मत करो कि तूने क्या कहा होगा आज क्या कहा होगा यही दिल सोचता है यही दिल पूछता है मेरे महबूब मेरे दिल भर मेरे रहबर अफसोस मैं नहीं हूं आज वहां मैं नहीं हूं क्या तुम सोचते हो जो यहां है वे सुनेंगे क्या तुम सोचते हो जब तुम यहां थे तब तुमने सुना अगर तुमने सुन लिया होता तो दिल्ली में भी हो के दूर नहीं हो सकते थे अगर तुमने सुन लिया होता तो अफसोस की फिर बात ही न थी फिर तुम कहीं भी होते तुम इसी महफिल के हिस्से हो जाते तुम इसी मधुशाला में बैठते तुम यही रस पीते क्योंकि यह रस कहीं बंधा नहीं है किसी तीर्थ से किसी मंदिर से किसी स्थल से किसी व्यक्ति से किसी शास्त्र से इस रस के बादल तो सारे अस्तित्व को घेरे हुए जहां भी प्यास है वहीं बरस जाते और जहां भी पात्रता है वहीं यह शराब उतरती है और पात्र को भर देती है सुनो देखो आंख खोलो अक्सर ऐसा हो जाता है यहां सुनते वक्त सुनते नहीं फिर जब दूर चले जाते हो तभी याद आती आदमी बहुत अजीब है अतीत की याद करता है भविष्य की याद करता है वर्तमान को चूकता है जो नहीं रहा उसका विचार करता है अब कुछ किया नहीं जा सकता जो नहीं रहा नहीं रहा जो नहीं हुआ नहीं हुआ अब तुम्हारे विचार से कुछ भी ना होगा अब व्यर्थ स्मृति की धूल को मत संजोए फिरो यह आदमी भविष्य की सोचता है ऐसा हो वैसा हो जो अभी नहीं हुआ नहीं हुआ और तुम्हारे सोचने से कभी कुछ ना हुआ है ना होगा जो होना है वही होगा उसका तुम्हारे सोचने से कुछ लेना देना नहीं तुम सोचो तो होगा तुम ना सोचो तो होगा वह हो ही रहा है तुम नहीं थे तो भी होता था तुम नहीं रहोगे तो भी होता रहेगा भविष्य तुम पर निर्भर नहीं आदमी अतीत की सोचता है आदमी भविष्य की सोचता है बस एक चीज से आदमी चूकता चला जाता है वर्तमान और वर्तमान परमात्मा का द्वार है वर्तमान ही है ना तो अतीत है न भविष्य है एक है कल्पना एक है स्मृति अस्तित्व तो वर्तमान का है इसलिए मत पूछो रतन प्रकाश कि यहां क्या हो रहा है जहां हो वहीं जागो और देखो वहां क्या हो रहा है और तुम पाओगे कि सब जगह हरी ही व्याप्त है उसी का अंतर्नाद उठ रहा है उसी के फूल खिर रहे उसी के झरने फूट रहे उसी की रोशनी बह रही धारे पर धारे झरनों पर झरने फवारे पर फवारे सब तरफ वही है तुम जहां हो वहीं शांत हो जाओ निर्विचार हो जाओ और तुम महफिल में सम्मिलित हो गए और तुम बैठ गए उसकी सभा में परमात्मा के बिना आदमी बांझ तुम कैसे बांझ न रह जाओ यही एक बात तुमसे बार बार कह रहा हूं कितने ही साल सितारों की तरह टूट गए मेरी गोदी में कोई चांद जन्म ले ना सका टकटकी बांध के अफलाक पर रोई बरसों आज तक कोई भी वापस मेरा गम ले ना सका वो जमी जो कोई पौधा न उगल सकती हो कायदा है कि उसे छोड़ दिया जाता है घर में हर रोज यही जिक्र यही शोर सुना साख सूखे तो उसे तोड़ दिया जाता है मुझे बाहों में उठा ले मुझे मायूस न कर अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको अपने एहसां के सिले में मेरा जोबन ले ले कर दिया सबने मुकद्दर के हवाले मुझको एक दो तीन कहां तक कोई गिनता जाए अनगिनित सांस महकते हैं मेरे सीने पर मेरे लप पर कोई नगमा कोई फरियाद नहीं लोग अंगुस्त बदंदा हैं मेरे जीने पर कितने हाथों ने टटोला मेरी तनाई को कोई जुगनू कोई मोती कोई तारा न मिला कितने झूलों ने झुलाया मेरे अरमानों को दिल में सोई हुई ममता को सहारा न मिला कल भी खामोश थी मैं आज भी खामोश हूं मैं मेरे माहौल में तूफान ना आया कोई कितने अरमान मिटे एक तमन्ना के लिए घर लुटाने पर भी मेहमान ना आया कोई कितने ही साल सितारों की तरह टूट गए जिससे कोई स्त्री बांझ रह जाए उसकी कोख ना भरे उसकी गोद में कोई चांद ना उतरे ऐसा ही जब तक हरि तुम्हारे गोद में ना उतरा है हरि का चांद तुम्हारे हृदय में ना उतर आए तब तक समझना अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी असली बात होने को है तलाशना खोजना रुके मत रह जाना बैठे मत रह जाना जगाना तृप्ति को जगाना असंतोष को जगाना उसकी त्रसा को जगाना एक भयंकर लपट कि उसे पाकर ही रहूंगा कि उसे बिना पाए नहीं जाना कि सब दाव पर लगाऊंगा कि मिटना पड़े तो मिटूंगा कुछ भी बचाऊंगा नहीं और तब कोई बोल सकता है हरी बोलो हरी बोल और हरी के बोलते ही तुम्हारे जीवन में हजार हजार कमल खिलने शुरू हो जाते बस यही एक बात रोज रोज कह रहा हूं और मैं ही नहीं कह रहा हूं यही एक बात रोज रोज कही गई कृष्ण ने बुद्ध ने मोहम्मद ने नानक ने कबीर ने दादू ने सुंदरदास ने बस यही एक बात कही दूसरी बात कहने को नहीं है इस एक बात को सुन लेने पर सब सुन लिया गया इस एक बात को समझ लेने पर सब समझ लिया गया और इस एक से चूके तो कितना ही तुम जानो तुम्हारे जानने का दो कौड़ी मूल्य है और तुमने कितना ही सुना हो कितना ही पढ़ा हो समझना कि अपने को धोखा देते रहे हरी दर्शन हो खरी मिलन हो तो ही इस जीवन में शंगार है तो ही इस जीवन में उत्सव है सुनो ये सूत्र सुंदरदास पुकारी के कहत बजाएं ढोल ढोल बजा के कह रहे मगर आदमी कुछ ऐसा है व्यर्थ की बातें आहिस्ता आहिस्ता कहो तो भी सुन लेता है सार्थक बातें जोर से कहो तो भी नहीं सुनता सुनना नहीं चाहता और जो तुम नहीं सुनना चाहते वो ढोल बजा के भी कहा जाए तो सुना नहीं जाएगा जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है, जाओ चढ़ जाओ मकानों की मुंडेरों पर बजाओ ढोल चिल्ला चिल्ला के कहो कि मैं आ गया हूं शायद हजार लोगों के कान में पड़े तो एक सुने बुद्ध चालीस वर्षों तक निरंतर सुबह शांश समझाते रहे समझाते रहे कितने थोड़े से लोग उनके कुए से पानी पिए जिन्होंने पिया उनकी प्यास सदा के लिए मिट गई मगर अनंतों ने तो तय यही किया कि नहीं पिएंगे प्यासे ही रहेंगे आदमी के इस निर्णय के पीछे क्या है कारण जरूर कोई बड़ा कारण खैर इतनी क्या अड़चन है ईश्वर को स्मरण करने में कीमत चुकाने की तैयारी नहीं और कीमत कुछ ऐसी नहीं कि दो फूल चढ़ा दिए कि चार पैसे चढ़ाए तुम भी क्या कचरा परमात्मा को चढ़ाते हो जाके जब तक अपने को नहीं चढ़ाया तब तक कुछ नहीं चढ़ाया और कुछ मत चढ़ाना और सब चढ़ाना अपमान है परमात्मा का चढ़ाना तो अपने को चढ़ाना तुम भी क्या पागलपन की बात करते हो कि चार पैसे चढ़ाए और अक्सर तो वे चार पैसे खोटे होते और चार पैसे चढ़ाते हो तो न मालूम कितनी आकांक्षा में चढ़ाते हो कि और कितने मिल जाएंगे मजबूरी में चढ़ाते हो एक छोटे बच्चे को उसकी मां ने दो चोनियां दी और कहा आज कृष्ण जन्माष्टमी है एक तू रख लेना और एक जाके कृष्ण के मंदिर में चढ़ा बड़ा प्रसन्न था बच्चा उन चमकती हुई चौन्नियों को उछालता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था एक उसके हाथ से छूटी गिरी सड़क पर सरकी और नाली में चली गई दख्स रह गया उसका दिल लेकिन आदमी का बच्चा उसने आकाश की तरफ देख कहा कि हे कृष्ण देव महाराज आपकी चोन्नी तो चढ़ गई अब आप तो सर्वव्यापी हो अब मैं कहां खोजूंगा उस चौनी को वो तुम्हारी रही जो व्यर्थ है जो हमसे छूटा ही जा रहा है जो हमारे किसी काम का ही नहीं उसे हम चढ़ाते, तुम क्या धोखा दे रहे हो तुम्हारे सिक्के वहां नहीं चलते तुम्हारे सिक्के यहां भला चलते हो एक देश के सिक्के दूसरे देश में नहीं चलते इस लोक के सिक्के उस लोक में कैसे चलेंगे थोड़ा सोचो तो मगर लोग बड़े होशियार हैं एक आदमी मरा अपने तीन मित्रों को कह गया था कि मर जाऊं तो जिंदगी भर की याद में मेरी लाश पर कुछ भेंट चढ़ा देना उनमें एक तो पारसी था सीधा साधा पारसी उसने सौ रुपए का नोट चढ़ा दिया दूसरा आदमी गुजराती था होशियार उसने देखा कि सौ रुपये का नोट चढ़ाया है ये सौ रुपये व्यर्थ चले जाएंगे उसने एक हजार का नोट चढ़ा दिया सौ रुपये उठाकर रख लिए हजार के नोट अब चलते नहीं उसने कहा भाई 900 मेरी तरफ से तीसरा मारवाड़ी था उसने दोनों नोट उठा लिए और एक चेक लिख के रख दिया अब नमदा चेक भुनाने आएगा न कोई झंझट होगी आदमी परलोक को भी धोखा देने के सारे उपाय कर रहे हैं परलोक से भी जब मारवाड़ी अपना संबंध जोड़ता है तो अपने हिसाब से जोड़ता है वहां भी अपनी चालबाजी लगा देता है और यहां सभी तो मारवाड़ी हैं मारवाड़ से थोड़ी मारवाड़ का कुछ लेना देना जहां चालाकी है वही मारवाड़ी जहां बेईमानी है वही मारवाड़ी जहां कृपणता है वही मारवाड़ी यहां कौन है जो मारवाड़ी नहीं और तुमने अपनी चालांकियां परमात्मा तक फैला दी नहीं कुछ और चढ़ाने से काम नहीं चलेगा अपने को चढ़ाना होगा उतनी हिम्मत कुछ मर्दों में होती वे ही मर्द पा पाते धर्म भीरू का और कायर का रास्ता नहीं साहसी का दुस्साहसी का रास्ता है आज के वचन बड़े प्यारे एक एक वचन ऐसा कि चुकाओ मूल्य तो चुकाया ना जा सके बाकी बुराई छाण सब गां हृदय की खोल बेगी विलंब क्यों बनत है हरी बोलो हरी बोल सुंदरदास कहते हैं ऐसे ही बहुत देर हो गई अब और देर क्यों लगा रहा है सुबह सांझ होने लगी कहते हैं सुबह का बुला सांझ आ जाए तो भूला नहीं कहलाता लेकिन अब तो सांझ भी होने लगी और तू अब भी घर नहीं लौटा आ सच तो यह है कितनी सुबह सांझें बन चुकी कितने जन्म मौत बने और फिर भी तू उसी वर्तुल में घूमता रहा है कोल्हू के बैल की भांति कितना विलंब तो हो ही चुका है अब और स्थगित मत करो अब मत कहो कि कल अब तो आज अब तो अभी वेगी विलंब क्यों बनते जरा देख क्यों विलंब कर रहा है विलंब करने में हम बड़े कुशल हैं हम कल पटाने में बड़े होशियार हैं और तुमने कभी देखा हमारा गणित क्या है व्यर्थ तो हम अभी कर लेते हैं सार्थक हम कल पिटाल देते हैं। अगर कोई तुम पर क्रोध करे तो तुम यह नहीं कहते कि कल जवाब दूंगा जब कोई तुम पर क्रोध करता है तो तुम उसी क्षण क्रोधित हो उठते हो तत्ण नगद होता तुम्हारा क्रोध तुम आंख भर जाते तुम उसी क्षण कुछ करना चाहते हो लेकिन अगर प्रेम उठे तो तुम कहते हो कल अगर दया उठे तो तुम कहते हो कल अगर दान का भाव उठे तो तुम कहते हो कल क्रोध उठे तो अभी लोभ उठे तो अभी हिंसा उठे तो अभी करुणा उठे तो कल और ध्यान रखना जो कल्प छोड़ा वो सदा के लिए छोड़ा असल में कल हमारी एक तरकीब है छोड़ने की और साथ ही ये भी माने रखने की छोड़ा थोड़ी कल कर लेंगे ऐसे मन को शांत बना बनी रहती कल तो करना ही है आज नहीं किया तो कोई छोड़ी थोड़ी दिया है कल करेंगे कल कभी आता नहीं और रोज रोज हम कल्प टाले चले जाते और जो व्यर्थ है हम रोज किए चले जाते इस प्रक्रिया को बदलो व्यर्थ को कहना कल सार्थक को कहना आज क्योंकि जो ना करना हो उसे कल पे टाल दो जो करना हो उसे आज कर लो गुरजीएफ का बाप मरता था बूढ़ा था उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि तेरे तुझे देने को मेरे पास कुछ और नहीं सिर्फ एक छोटा सा सूत्र जो मेरे बाप ने मुझे दिया था उसने मेरी जिंदगी बदल थी मेरा बाप बेपढ़ा लिखा था मैं भी बेपढ़ा लिखा हूं हमारे पास बहुत नहीं है देने को लेकिन ये सूत्र मेरी जिंदगी में ऐसा था जैसे सोना बरसा और जिसमें सुगंध रही हो तू भी इसको याद रख ले गुरुजेफ छोटा ही था नौ ही साल का था बाप ने कहा कि शायद अभी तू समझे भी नहीं मगर याद रख ले कभी जब बड़ा होगा तो काम आ जाएगा भुना लेना बाद में मगर याद रख ले अभी छोटा सा सूत्र था गुरजेफ बाद में कहता था उस छोटे से सूत्र ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया सूत्र क्या था यही था कि अगर कोई अपमान करे तो 24 घंटे का समय मांग के जवाब देना कहना कि 24 घंटे का समय दे दो सोचूंगा विचारूंगा 24 घंटे के बाद आके जवाब दे दूंगा ऐसी जल्दी भी क्या है हो सकता है 24 घंटे में दिखाई पड़ जाए कि जो उसने कहा वो ठीक ही है जैसे किसी ने तुम्हें चोर कह दिया बीच बाजार में सौ मौके तो यह है कि वह ठीक ही कह रहा है इस जमीन पर ऐसा आदमी पाना मुश्किल है जो चोर ना हो किसी ना किसी अर्थ में चोर ना हो 24 घंटे सोचोगे तो सियाद लगेगा उसने ठीक ही तो कहा अपमान कहां है बुराई कहां है जाऊं धन्यवाद दे आऊं या यह भी हो सकता है कि तुम उन लोगों में से हो कि जो चोर नहीं तो तुम्हें हंसी आएगी 24 घंटे में कि क्या व्यर्थ बात कही इसको कुछ भी पता नहीं तुम हंसोगे इसमें क्रोध का क्या कारण है जो तुम पर लागू ही नहीं होता उस पर क्रोध क्या करना है जैसे तुमसे कहा ही नहीं गया इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं ये दो ही संभावना है या तो सत्य दिखाई पड़ जाएगा जो कहा गया उसका या उसका असत्य दिखाई पड़ जाएगा या तो कोई चीज सच होती या झूठ होती अगर सच है तो जाके धन्यवाद देना और अगर झूठ है तो जाके कहना कि भाई इससे मैं मेल नहीं खाता मेरा समझौता नहीं होता इससे मैंने बहुत खोजा यह बात मेरे भीतर जस्ती नहीं यह मुझ पर लागू नहीं होती मगर झगड़ा कहां है और गुरजीएफ ने कहा कि इस सूत्र को मैं मान के चला मेरी जिंदगी में किसी से झगड़ा नहीं हुआ और 24 घंटे का जब मैंने किसी समय मांगा तो वह भी बहुत चौंका और जब चौबीस घंटे के बाद जाके मैंने धन्यवाद दिया तब तो उसकी आंख आंसू गिरने लगे या कभी 24 घंटे के बाद जाकर मैंने कहा कि क्षमा करना भाई यह बात मुझ पर लागू नहीं होती मैंने बहुत सोचा तुम्हारी बात पर जितना ध्यान दे सकता था दिया क्षमा करना यह मुझ पर लागू नहीं होती मैं क्या करूं तो भी वह आदमी चमत्कृत हुआ एक तो क्रोध के लिए कोई 24 घंटे का समय नहीं मांगता बुराई के लिए कोई समय मांगता ही नहीं बुराई तो हम तत्म करते हैं क्योंकि हम करना चाहते जो हम करना चाहते वह हम अभी करते एक मनोवैज्ञानिक ने एक आदमी को सलाह दी क्योंकि वह आदमी कह रहा था कि मेरे दफ्तर में कोई काम नहीं करता है मैं बड़ी परेशानी में पड़ गया मैं थक गया हूं कह कह के उस मनोवैज्ञानिक ने कहा तो एक तख्ती टांग दो दफ्तर के हर कमरे में हर टेबल पर तख्ती लगा दो उस लोगों को बोध आया जो भी करना हो अभी कर लो जो भी करना है अभी करना है इस तरह के वचन सारे दफ्तर में टांग दो उसने टांग दिए सुंदर सुंदर वचन बनवाए और टांग दिए जिनका सबका सार यही था कि टालो मत स्थगित मत करो जो करना है अभी करो फाइल में रख के इकट्ठा मत करते जाओ आलस मत करो कल का क्या पता कल तो मौत है कुछ दिनों बाद मनोवैज्ञानिक ने कहा कि क्या हालत है कुछ परिवर्तन हुआ वह आदमी बड़ा क्रोधित हो उठा मनोवैज्ञानिक को मिला तो उसने का परिवर्तन जिस दिन मैंने पहले दिन तख्ती दांगी उसी दिन जो झंझट हुई उनका हिसाब लगाना मुश्किल है पूरी की पूरी तिजोरी लेकर भाग गए काल करे सो कर बहुरी करेगो कब मेरा सेक्रेटरी मेरी टाइपिस्ट को लेके भाग गए और मेरे दरबार ने मुझे घूंसा मारा और जब मैंने उनसे पूछा तू ये क्या कर रहा है? उसने तो उसने कहा आपने ही तो तख्ती लगवा दी ये मैं सदा से करना चाहता था एक घूंसा संभालता था, था अपने को फिर जब आपने तख्ती लगा दी तो मैंने कहा जब आप मालिक ही कह रहे हैं कि करी ले जो करना अगर तुमसे कोई कहे अभी कर लो तो तुम जरा सोचना तुम क्या करोगे कौन से विचार तुम्हारे मन में उठते तुम्हारे मन में भी यही सब विचार उठेंगे बुरे को आदमी तत्क्षण कर लेना चाहता है भले को टाल देता है भले को करना ही नहीं चाहता वेग विलंब क्यों बनत है अब देर ना करो सुंदरदास कहते हैं अगर हरि को पुकारना हो तो पुकार ही लो अब ये मत कहो कल पुकारेंगे बांकी बुराई छाड़ी सब जीवन की सबसे बड़ी बुराई क्या है बांकापन तिरछापन चालबाजी कम से कम परमात्मा और अपने बीच तो तिरछापन ना आने दो कम से कम उससे तो साफ सुथरे रहो कम से कम उसके सामने तो नग्न हो जाओ उसके सामने तो निष्कपट हो जाओ उसके सामने तो हृदय वैसा ही खोल दो जैसे तुम हो उससे तो मत छिपाओ उससे तो दुराओ मत करो बाकी बुराई छाड़ सब और अगर तुम ये तिरछापन छोड़ दो तो बाकी बुराइयां अपने आप छूट जाती इसी एक बुराई के आधार पर सारी बुराइयां खड़ी हुई तुम सोच रहे हो अपनी होशियारी में कि अस्तित्व को भी धोखा दे लोगे तुमने धोखे के कई आयोजन कर रखे असली पूजा से बचने के लिए तुमने नकली पूजा इजाद कर रखी असली परमात्मा से बचने के लिए तुमने परमात्मा की मंदिर में मूर्तियां बना रखी असली सत्य से बचने के लिए तुम शास्त्रों में उलझ गए हो शब्दों को पकड़ लिया है तुम ये चालबाजियां किसके साथ कर रहे हो सोचो जरा ये धोखे तुम किसको दे रहे हो क्योंकि अंततः सब दिए गए धोखे उसी को दिए गए धोखे क्योंकि वही सबके भीतर मौजूद है तुम जब भी किसी को धोखा देते हो परमात्मा को ही धोखा देते हो किसको धोखा दोगे उसके अतिरिक्त कोई है नहीं यह तिरछापन छोड़ो यह होशियारी छोड़ो सरल हो जाओ सहज हो जाओ जैसे हो वैसे ही यह दोहरापन छोड़ो आदमी भीतर कुछ है बाहर कुछ है और इन दोनों के बीच इतना फासला है कि कभी कभी तुम्हें खुद भी धोखा हो जाता है कि तुम हो कौन तुम्हें अपना परिचय भी नहीं हो पा रहा है इसी धोखे के कारण अगर तुम पूछो भी कि मैं कौन हूं तो कोई उत्तर नहीं आता क्योंकि तुमने मैं कौन हूं के नाम पर इतने मुखोटे ओढ़ रखे कि आज कैसे पहचानोगे अचानक कि कौन सा तुम्हारा असली चेहरा है जेन फकीर कहते हैं अगर आदमी अपना असली चेहरा पहचान ले तो फिर कुछ और करने को नहीं बचता असली चेहरा जो जन्म के पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा उस असली चेहरे को पहचानने का मतलब यह होता है बीच में जो नकली चेहरे हमने खड़े कर रखे वो हटा दिए उनको सरका दिया कितने नकली चेहरे तुमने अपने ऊपर लगा रखे तुमने कभी विचार किया है एक दोनों ही हजारों और दिन भर तुम चेहरे बदलते हो पत्नी के सामने एक चेहरा होता है के सामने दूसरा चेहरा होता है मालिक के सामने एक चेहरा होता है नौकर के सामने दूसरा चेहरा होता है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी मर रही थी आखिरी सांसें गिन रही उसने आंखें खोली और कहा कि नसरुद्दीन तुम मुझे प्रेम करते हो ना इस दुनिया में इतना प्रेम कम है कि लोग यही पूछते जीते और यही पूछते मरते हैं कि तुम मुझे प्रेम करते हो ना कितना कम होगा प्रेम दुनिया में हर स्त्री यही पूछ रही है हजार ढंगों से तो मुझे अब भी प्रेम करते हो ना और हर पुरुष यही पूछ रहा हजार ढंगों से तो मुझे अब भी प्रेम करती हो प्रेम की ऐसी प्यास और इतनी कमी क्यों है प्रेम की कोई करता ही नहीं नस्ुद्दीन ने एक बड़ा सा आंसू टपका दिया आंख से तैयारी ही बैठा होगा और कहा कि तेरे बिना मैं जी ना सकूंगा तू पूछती प्रेम की बात तू मरी तो मैं मरा फिर पत्नी बेहोश हो गई डॉक्टर आया डॉक्टर ने नसुद्दीन की आंख में गीली आंख देखी आंसू देखा तो बहुत दुखी हो गया और कहा कि मैं दुखी हूं कि असमय में तुम्हारी पत्नी को जाना पड़ रहा है हम कुछ भी नहीं कर सकते जो किया जा सकता था किया जा चुका मैं तुम्हें यह कह देना चाहता हूं यद्य मेरा हृदय टूटता है यह कहते हुए तुम्हें देखकर कि तुम्हारी पत्नी अब तीन चार घंटे की मेहमान और है। पता है नसरुद्दीन ने क्या कह? कहा कहा डॉक्टर साहब आप नाहक कष्ट न हो तीन चार घंटे दुख और सहलूंगा जिंदगी बरसा है तो तीन चार घंटे और सहलूंगा आप नाहक दुखी न हो अभी मर रहा था पत्नी के लिए अब पत्नी बेहोश है तो चेहरा बदल गया अब प्रसन्न हो रहा है भीतर अब भीतर एक स्वतंत्रता अनुभव कर रहा होगा कि चलो एक झंझट छूटी एक जाल छूटा चलो अब मुक्त हुआ चलो अब दूसरी स्त्रियों का पीछा कर सकूंगा तुम जरा देखना अपने चेहरे किस तरह तुम तिरछे हो गए हो कहते कुछ हो सोचते कुछ हो करते कुछ हो तुम्हारा पक्का पता लगाना कठिन है तुम कौन हो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस सदी में जो सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के सामने वो यही है उसको उन्होंने खास नाम दिया आइडेंटिटी क्राइसिस आदमी को ये पता नहीं चल पाता कि मैं कौन हूं ये आत्म बोध का संकट कैसे पैदा हो गया है इसलिए पैदा हो गया है कि तुमने इतनी तस्वीरें अपनी बना रखी हैं कि उन तस्वीरों में अब तुम ही उलझ गए हो तुम्हारा वो चेहरा सस्त था जो तुमने मालिक के सामने दिखाया या वो चेहरा था जो तुमने अपने नौकर के सामने दिखाया तुम देखते हो लोग कितनी जल्दी बदलते तुम्हारा नौकर तुम्हारे पास आके खड़ा होता है तुम कैसे अकड़े होते हु? जैसे सिकंदर हो उसको तुम तो ऐसे देखते हो जैसे वो कोई कीड़ा मकोड़ा है और तभी तुम्हारा मालिक आ गया और तुम एकदम बदल जाते तरल हो जाते हो तुम्हारी पूछ एकदम हिलने लगती तुम एकदम चाटुकारिता में पड़ जाते हो अगर ये बदलते चेहरे तुम्हें देखना हो तो दिल्ली जाना चाहिए वहां तुम्हें चमत्कार दिखाई पड़ेंगे जो सत्ता में आ जाता है चाटुकार उसी की चाटुकारता करने लगते यही कल दूसरों की खुशामत कर रहे थे यही कल दूसरों को जिंदाबाद कह रहे थे अभी उनको मुर्दाबाद कह रहे हैं, जिनको कल ये मुर्दाबाद कहते थे अब उनको जिंदाबाद कह रहे हैं। इनके चेहरे की तरलता देखो उसी तनमय भाव से कह रहे हैं इनको पूछ हिलानी है जहां ताकत हो उसके सामने पूछ हिलानी इनकी कोई निष्ठा नहीं इनकी कोई आत्मा नहीं इनके पास कोई आत्म भी नहीं इनके पास थोड़ा सा स्वाभिमान भी नहीं फिर हवा बदलेगी और फिर ये बदल जाएंगे। वही चमचे सभी की चमचागिरी करते हुए तुम पाओगे जिन लोगों को तुम इंदिरा के पास इकट्ठे देखते हो उन्हीं को तुम मोरारजी के पास इकट्ठे पाओगे दिल्ली जाओ चमत्कार देखने कभी कभी दिल्ली जाना चाहिए इनके कोई चेहरे नहीं अगर जिंदगी के बाद में इनसे कोई पूछे तुम कौन हो तो इनको पक्का याद ही नहीं आएगा कि मैं कौन क्योंकि उन्होंने इतने चेहरे बदले इतनी बार बदले और तत्ण तैयार होते हैं ये बदलने को मगर तुम भी करते हो छोटे मोटे पैमाने पर तुम भी करते हो दिल्ली में जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है दिल्ली में जो होता है वो तुम्हारा ही बढ़ा हुआ रूप है तुम छोटे पैमाने पर करते हो तुम अपनी सीमा में जीते हो मगर वही कोई गुणात्मक भेद नहीं है परिमाण का भेद होगा बाकी बुराई छाड़ी सब गांठी हृदय की खोल सुंदरदास कहते हैं अगर तुम यह तिरछापन छोड़ दो तो ही तुम्हारे हृदय की गांठ खोले इसी तिरक्षेपण से तुम्हारे हृदय की गांठ बंधी तुम जैसे हो वैसे ही हो जाओ ना तुम जैसे हो वैसे ही होने की घोषणा कर दो बुरे तो बुरे अच्छे तो अच्छे रत्ती भर अन्यथा मत करो और तुम अचानक पाओगे हृदय बालक जैसा सरल हो गया निर्दोष हो गया निर्मल हो गया और उसी निर्मल हृदय में परमात्मा की अवतारणा होती हरि बोलो हरि बोल वही निर्मल हृदय परमात्मा को पुकार सकता है अभी तो तुम पुकार भी नहीं सकते मैंने सुना है मुल्ला नसुद्दीन जब खुद मरने को हुआ तो उसने हाथ जोड़े आकाश की तरफ कहा हे परमात्मा हे सैतान मुझे बचा पास खड़े मौलवी ने कहा नसरुद्दीन ये तू क्या कह रहा है ये क्या कुफ्र बोल रहा है परमात्मा से लोग प्रार्थना करते हैं बचाने की सैतान से नहीं ये सैतान का नाम क्यों बीच में ले रहा है उसने कहा अब मरते वक्त मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता पता नहीं किसके हाथ में पडूं दोनों से प्रार्थना कर लेनी उचित है और पता नहीं कौन असली मालिक है फिर पीछे पता चले मरने के बाद देर हो जाएगी जिंदगी भर की चालबाजी आखिरी क्षण तक भी आदमी छोड़ नहीं पाता दोनों की प्रार्थना कर लेनी उचित है परमात्मा का भी पैर दबा दो एक हाथ से एक हाथ से शैतान का भी पैर दबा दो पता नहीं कौन असली में मालिक हो पता नहीं किसके हाथ में पड़े पता नहीं किसके साथ सामना करना पड़े बाद में यह होशियार आदमी राजनीतिक आदमी का लक्षण यह कुशल आदमी का लक्षण है मगर यह कुशल आदमी ही हृदय को गवा देते जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना हृदय तुम्हारा टूटता जाता है सभी बच्चे निष्कपट हृदय लेके पैदा होते और मरते मरते तक सभी के हृदय इतने कपट से भर जाते कि उसमें परमात्मा की जगह नहीं रह जाती ये कपट छोड़ो एक रस हो जाओ अगर उसे बुलाना है तो कम से कम एक चेहरा फिर कर लो जो तुम्हारा स्वाभाविक चेहरा है वही रह जाए बाकी बुराई छान सब गांठ हृदय की खोल वेग विलंब क्यों बनत है हरी बोलो हरी बोल और जितना यह हृदय का प्याला स्वच्छ होगा साफ होगा निष्कपट होगा ईर्छा तिरछा नहीं होगा उतनी ही तुम्हारी पात्रता बढ़ जाती है जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला जितनी दिल की मादकता हो उतनी मादक है हाला जितनी उर की भावुकता हो उतना सुंदर साकी है जितनी जितना ही जो रसिक उसे है उतनी रस में मधुशाला सब तुम पर निर्भर है और एक बार तुम्हारा प्याला परमात्मा के रस से भर जाए तो ये जगत दूसरा हो जाता है यही जगत सब ऐसा ही रहता है फिर भी कुछ ऐसा नहीं रह जाता किसी और मैं देखूं मुझको दिखलाई देता साकी किसी और देखूं दिखलाई पड़ती मुझको मधुशाला हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती आंखों के आगे हो कुछ भी आंखों में है मधुशाला हृदय का पात्र स्वच्छ करो सरल करो एक रस करो हृदय भीतर बैठकर अंतःकरण अंतकरण विरोल और अगर कहीं भी कुछ खोज करना है तो वहीं करनी है हृदय के भीतर बैठकर वहीं गहरी बैठक मारनी है ये बाहर आसन लगाने से कुछ भी ना होगा ये योगासन काम नहीं पड़ेंगे आसन वहां लगाना है वहां भीतर हृदय की तरलता में सरलता में डुबकी मारनी हृदय भीतर पैठीकर अंतकरण विरोल मंथन वहां करना है वहां छिपा है अमृत मगर वहां तो तुम जाते ही नहीं तुम तो बाहर बाहर ही भागते रहते हो तुम तो भीतर आते ही नहीं तुमने तो एक बात समझ रखी शायद भीतर कुछ है ही नहीं बाहर सब कुछ बाहर कुछ भी नहीं धूल के अतिरिक्त और कभी किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा है भीतर है मालिक और भीतर है तुम्हारी मालकियत भीतर है तुम्हारा साम्राज्य और भीतर है तुम्हारा सम्राट मगर भीतर जाने के लिए सीधा सरल हृदय हो तो ही भीतर जा सकोगे अगर बहुत ज्यादा उलझा हुआ हृदय हुआ तो भटक जाओगे पहुंच ना सकोगे पहेली मत बनाओ अपने हृदय वही तुमने कर लिया है तुमने एक बेबूज पहेली बना ली हृदय भीतर बैठकर अंतकरण विरोल को तेरो तू कौन को हरी बोलो हरी बोल और वहां जाके तुम्हें पता चलेगा न तुम्हारा कोई है ना तुम किस किसी के हो यहां दो है ही नहीं कौन किसका हो सकता है यहां बस परमात्मा ही है हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती आंखों के आगे हो कुछ भी आंखों में है मधुशाला वसल का ख्वाब कुजा लज्जते दीदार कुजा है गनीमत तो तेरा दीदार भी हो जाए जब्त भी सब्र भी इमकाम सब कुछ है मगर पहले कम वक्त मेरा दिल तो मेरा दिल हो जाए आ उस आस के नासात का जीना दोस्त जिसको मरना भी तेरे इश्क में मुश्किल हो जाए बस एक ही चीज होने की है एक ही चीज करने की है जब तभी भी सब्र भी इमकाम है, सब कुछ है मगर पहले कम वक्त मेरा दिल तो मेरा दिल हो जाए तुम्हारा दिल भी तुम्हारा नहीं और सारी दुनिया को जीतने चल पड़े हो अपने मालिक नहीं हो और संसार में मालकियत करने के इरादे बांध रहे हो मालकीयत पहले भीतर तो हो जाए और जो अपना मालिक हो गया उसे चिंता ही नहीं रह जाती दुनिया की मालकियत करने की इस सूत्र को समझना मनस्विद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना मालिक नहीं है वो दूसरों का मालिक बन के परिपूरक खोजता है जो आदमी भीतर निर्धन है वो बाहर धन इकट्ठा करता है कुछ तो तृप्ति मिले भीतर नहीं सही तो बाहर जो आदमी भीतरहीनता की ग्रंथि से पीड़ित है इंफिरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है वह आदमी पद की यात्रा पर निकलता है वो राजनीति में उतरता है वो पदों की सीढ़ियां चढ़ता है वो बड़े सिंहासनों पर बैठना चाहता है वो ये दिखाना चाहता है कि चलो भीतर तो जो है ठीक है कम से कम बाहर तो मैं दिखा दू कि मैं कुछ हूं भीतर तो ना कुछ जो आदमी भीतर के सत्य को अनुभव करने लगता है उसे पदों की चिंता नहीं रह जाती राह पर भिकारी की तरह भी खड़ा हो तुम उसमें सम्राट का प्रसाद पाओगे।, तो पाओगे वो निर्धन हो तो भी तुम देख पाओगे कि उसके भीतर कोई धन है जो कोई नहीं छीन सकता तो देह के भीतर भी तुम उसके भीतर चमकती हुई कोई रोशनी पाओगे जो रोशनी इस जमीन की नहीं जो पार से आती है हृदय भीतर पैठीकर अंतःकरण विरोल को तेरो तू कौन है हरि बोलो हरि बोल एक ही है तुम्हारा अगर कोई है नाता एक ही बनाने जैसा है वो हरि से और तुमने सब नाते बनाए और सब नातों में बहुत कष्ट पाए अब नाता उससे बनाओ उससे लग जाए लगन सब लगन अपने आप से स्फीकी पड़ जाती है झ से लाग लगी जब मन की हुई वासना जग की बासी फिर कुछ नहीं सुहा था तेरों तेरे पास है अपने माही टटोल कहां खोजते फिर रहे हो किसके सामने भिक्षा पात्र फैलाए हुए किससे मांगने निकले हो तेरों तेरे पास है अपने माही टटोल अगर खोजना हो तो भीतर खोज लो परमात्मा ने तुम्हें सारी संपदा देकर भेजा है रत्ती भर कमी नहीं रखी तुम्हें परिपूर्ण बना के भेजा है तुम्हें जैसा होना चाहिए वैसा बना के भेजा है परमात्मा का कृत्य अपूर्ण हो भी कैसे सकता है उसके हाथ से ही तुम गढ़े गए हो तो तुम अधूरे हो कैसे सकते हो और बड़ा मजा है धार्मिक आदमी कहे चले जाते हैं परमात्मा ने संसार बनाया आदमी बनाए पशु पक्षी बनाए फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आता अगर उसके हाथ से यह सब बना तो ये पूर्ण होना चाहिए पूर्ण से पूर्ण ही निकल सकता है मगर हम तो बड़े अपूर्ण मालूम होते हैं। शायद जहां उसने हीरे संभाल के रख दिए हमारे भीतर और हीरे तो संभाल के रखने होते हैं ना तुम भी अपने हीरे मकान के बाहर कूड़े कचरे के पास नहीं रख देते हो घर के भीतर से भीतर जो कमरा सबसे ज्यादा गहराई में होता है भीतर सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है वहां गड्ढा खोदते हो गहरा गड्ढा खोदते हो जितना बहुमूल्य हीरा होता है उतना गहरा गड्ढा खोदते हो ताकि चुराया ना जा सके ताकि खो ना जाए तुम्हारी परम संपदा तुम्हारे ही गहरे कुएं में रखी वहीं उतरो तेरह तेरे पास है अपने माही टटोल राई घटे ना तिल बढ़े हरि बोलो हरी बोल यह सूत्र एक सारे शास्त्रों का सार है न तो तुम्हारे भीतर की संपदा घटती है और न बढ़ती राई घटे ना तिल बढ़े जैसा है वैसा ही रहेगा जैसा है वैसा ही सदा से है तुम परिपूर्ण हो और परिपूर्ण रहोगे इसमें कुछ जुड़ना नहीं है घटना नहीं है लोग सोचते हैं आध्यात्मिक विकास करना है। तुम पागल हो आध्यात्मिक विकास होता ही नहीं आध्यात्मिक अनुभव होते ही पता चलता है विकास इत्यादि सब कल्पना का जाल है राई घटे न तिल बढ़े विकास कहां दस रुपए हैं तो बीस रुपए हो सकते दस लाख हैं तो बीस लाख हो सकते हजार आदमी तुम्हें सम्मान देते हैं दो दे सकते इसमें बढ़ती हो सकती मगर तुम्हारे भीतर परमात्मा जितना है उतना ही है पूरा का पूरा है इसलिए उपनिष्चित कहते हैं उस पूर्ण से पूर्ण को भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है तुम्हें समझ समझना कि टुकड़े टुकड़े में मिला है तो किसी को ज्यादा मिल गया होगा किसी को कम मिल गया होगा तुम्हें सभी को पूरा पूरा मिला है इसे हम ऐसा समझे तो शायद समझ में आ जाए बात तो जरा समझने की पार की पूरे चांद को देखा रात में पूरा चांद निकला है पूर्णिमा की रात हजारों नदी हजारों नदें हजारों सरोवर हजारों सागर छोटे पोखरे तालाब कुएं सब में चांद का प्रतिबिंब बनेगा और सब में पूरा पूरा बनेगा वो जो नदी में झलक रहा है चांद वो कुछ अधूरा नहीं और बड़े से बड़े सागर में जो झलकेगा वो भी कुछ बड़ा नहीं और रास्ते के किनारे बरसा में भर गया गड्ढा पानी से उसमें जो झलक रहा है चांद वो कुछ छोटा नहीं गड्ढे का चांद कुछ छोटा नहीं चांद तो एक है सरोवर एक है छोटे हैं बड़े मगर जो झलक रहा है वो सब में बराबर झलक रहा है ऐसा ही परमात्मा सब में बराबर झलक रहा है कृष्ण में और बुद्ध में और क्राइस में और तुम में सब में बराबर झलक रहा है सुंदर देह में स्वस्थ देह में रुग्ण देह में गरीब में अमीर में बुद्धिमान में बुद्धू में सब में बराबर झलक रहा है इसका स्मरण पर्याप्त है कोई आध्यात्मिक विकास नहीं होता है अध्यात्म केवल स्मरण मात्र है। हरि बोलो हरि बोल बट इतना स्मरण एक स्मरण की जागृति भीतर एक होश कि मैं कौन और तत्क्षण सारा साम्राज्य उपलब्ध हो जाता जिसे तलाश तलाश के कभी नहीं पाया था वह बिना तलाश से मिल जाता तेरो तेरे पास है अपने मा ही और बाहर तुम कुछ पालोगे तो भी तुम्हारा नहीं है वो इसलिए छीना जाएगा और बाहर तुम जो पालोगे दूसरों से छीन के ही पाओगे तुमसे भी छीना जाएगा और बाहर तुम जो पालोगे अगर किसी तरह जिंदगी भर संभाल भी लिया तो मौत में छिन जाएगा जो बाहर से तुम्हारा है वो कभी तुम्हारा हो नहीं पाता पराया पराया ही रहता है रो तेरे पास है लेकिन जो वस्तु तक तुम्हारा है वो तुम्हारे पास है उसे चिता की लपटें भी जलाएंगी नहीं अपने माही टटोल कभी मुझको साथ लेकर कभी मेरे साथ चल के वो बदल गए अचानक मेरी जिंदगी बदल के हुए जिस पे महरमा तुम कोई खुश नसीब होगा मेरी हसरतें तो निकली मेरे आंसुओं में ढल के तेरी जुल्फ रुख के कुर्बान दिलेजार ढूंढता है वही चंपई उजाले वही सुरमई धुंधल के कोई फूल बन गया है कोई चांद कोई तारा जो चिराग बुझ गए हैं तेरी अंजुमन में जल के मेरे दोस्तों खुदारा मेरे साथ तुम भी ढूंढो वो यहीं कहीं छुपे हैं मेरे गम का रुख बदल के तेरी बेझिझक हंसी से ना किसी का दिल हो मैला ये नगर है आइनों का यहां सांस ले संभल के मेरे दोस्तों खुदारा मेरे साथ तुम भी ढूंढो वो यहीं कहीं छुपे हैं मेरे गम का रुख बदल के दूर नहीं छिपा है परमात्मा यहीं कहीं छिपा है यहीं तुम्हारे भीतर छिपा है तेरों तेरे पास है अपने माही टटोल राई घटे न तिल बढ़े हरी बोलो हरी बोल सुंदरदास पुकारी के कहत बजाएं ढोल चेती सके तो चेती ले हरी बोलो हरी बोल बस इतनी ही बात है इतनी सी बात है चेत सके तो चेत ले इससे ज्यादा नहीं अध्यात्म कोई साधना नहीं चेतना है अभ्यास नहीं स्मरण कहीं जाना नहीं कुछ होना नहीं सिर्फ नींद तोड़ देनी सिर्फ आंख खोल लेनी चेत सके तो चेती ले सुंदरदास क्यों कहते हैं कहत बजाएं ढोल क्योंकि आदमी चेतना नहीं चाहता आदमी कहता थोड़ी देर और सो लेने तो एक करवट और ले लूं, अभी तो बड़ी जल्दी जरा और सो लूं, थोड़ी देर और मैं एक नगर में बोल रहा था एक मित्र मेरे सामने ही बैठे सुन रहे थे मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू बह रहे और फिर बीच में अचानक वो उठ गए कोई और उठ गया होता तो मुझे ख्याल में भी ना आता उनकी आंख से बहती आंसुओं की धार और उनके हृदय की तरंग और उनका भाव उनके उठने से मेरे लिए महफिल उठ गई जैसे उन्हीं के लिए बोल रहा था जैसे उन्हीं से बोल रहा था बाकी तो बहरे थे बाकी तो ठीक थे सो थे मगर उनसे मेरी तरंग जुड़ गई थी उनसे मेरा भाव जुड़ गया था मेरे साथ उनकी सांस धड़क रही थी मेरे हृदय के साथ उनका हृदय धड़क रहा था क्यों उठ गए ना आगे बोल नहीं सका मैंने पूछा कि बात क्या हुई उनकी पत्नी भी बैठी थी उसने मुझे एक चिट ला के दी कहा कि वो ये चिट लिख के दे गए चिट में लिखा था आपको सहना असंभव है और अगर आपको और ज्यादा सुना तो मेरा सब अस्तव्यस्त हो जाए। इसलिए मैं जा रहा हूं और ज्यादा नहीं सुनना चाहता पत्नी है बच्चे ग्रस्थी कच्ची है अगर और थोड़ा सुना तो मैं घर ना लौट सकूंगा अगर आदमी चेतने के करीब भी आने लगे तो हजार भय खड़े हो जाते मैंने उन्हें ऐसे छोड़ नहीं दिया मैं उनके घर पहुंच गया कहे तो बजाए ढोल अब ढोली बजाना हो तो फिर ऐसे कोई भाग जाए तो उसको भाग थोड़ी जाने देंगे मुझे घर देखकर तो तुम चकित हो गए उन्होंने कहा आप कैसे आए मैंने कहा बात आधी रह गई उसे पूरा करना होगा और मैंने कहा घबराओ मत मैं तुम्हारी पत्नी से तुम्हें छुड़ाना नहीं चाहता परमात्मा से जोड़ना जरूर चाहता हूं पत्नी से नहीं छुड़ाना चाहता और परमात्मा क्या इतना कमजोर है कि पत्नी बीच में आ जाए तो परमात्मा से संबंध टूट जाए तो जिन्होंने ये परमात्मा गढ़ा है वो कमजोर रहे होंगे उनका परमात्मा भी कमजोर है। मैं तुम्हारे बच्चों से भी तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि यह बच्चे तुम्हारे नहीं हैं परमात्मा के सिर्फ इतनी याद दिलाना चाहता हूं कि यह पत्नी तुम्हारी संपदा नहीं है इसमें परमात्मा विराजमान इसका सम्मान करूं इसको मेरा तेरा मान के मत चलो सब उसका है तेरो तेरे पास है अपने माही टटोल खो तेरो तू कौन को हरी बोलो हरी बोल राई घटे न तिल बढ़े कहत बजाएं ढोल चेत सके तो चेत ले हरी बोलो हरी बोल न तो पत्नी को छोड़ना है न बच्चों को छोड़ना है छोड़ने का सवाल ही कहां है छोड़ना तो तब हो सकता था जब अपना कुछ होता अपना कुछ है ही नहीं तो छोड़ोगे कैसे इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो सोचते हैं कि हमने त्याग किया उन्होंने त्याग नहीं किया वे कुछ समझे ही नहीं उन्होंने तो त्याग में भी वही पुरानी धारणा कायम रखी क्या अपना था एक मेरे परिचित है जब भी मिलते थे तब वो यही बात करते कि मैंने लाखों पर लात मार दी मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे लात मारी कब उन्होंने कहा कोई तीस साल हो गए तो मैंने कहा लात लगी नहीं तीस साल हो गए अब लाखों की याद क्या कर रहे हो अगर लात लगी गई तो अब याद क्या करते हो पहले सोचते थे मेरे पास लाखों हैं अब सोचते हैं कि मैंने लाखों त्याग दिए ना तो तुम्हारे थे तो त्यागों के कैसे ये तो बड़ा पागलपन हुआ ये तो ऐसे ही पागलपन हुआ कि मैंने उनसे कहा कि दो आदमी दो अफिमची पिनक में आ गए थे एक झाड़ के नीचे पड़े थे एक नाक खोली और उसने कहा मेरा दिल होता है कि सारी दुनिया खरीद लू दूसरे ने कहा तेरा दिल होता रहे, मगर मैं बेचने नहीं चाहता दुनिया किसी की नहीं है लाख तेरा दिल होता रहे, मगर जब हम बेचें तब ना हमारा बेचने का दिल ही नहीं कुछ है जो कहते हैं हमारा और कुछ कहते हैं हमने त्यागा भोगी तो भ्रांति में है ही तुम्हारा त्यागी महाभ्रांति में नहीं कुछ छोड़ना है सिर्फ इतना ही जानना है कि हमारी पकड़ में ही कुछ नहीं छोड़ोगे कैसे छोड़ने के पहले पकड़ में था यह तो मान ही लेना होगा यह तो अनिवार्य है कि मेरा था तो छोड़ना हो सकता है यहां कुछ मेरा नहीं है को तेरो तू कौन को इसलिए मैं अपने सन्यासी को नहीं कहता कि पत्नी को छोड़कर भाग जाओ तेरी है ही नहीं भागोगे कहां अगर भागे तो इसी भ्रांति में रहोगे कि मेरी थी भागना कहां है जागना है चेती सके तो चेती ले इतना देखना भर है कि यहां कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं बस ये दृष्टि आ जाए तो तुम जहां हो वहीं सब घटित हो जाता है और तुम जैसे हो वैसे ही सब मिल जाता है राई घटेना न तिल बढ़े पी के विरह वियोग भई हूं बाबरी चेतना जगे तो विरह जगेगा तो वियोग जगेगा चेतना जगे तो ये याद आएगी कि जो अपना है उसे छोड़ बैठे और जो अपना नहीं है उसे अपना मान बैठे चेतना जगे तो इस बात की याद आएगी कि मेरा स्वरूप क्या मेरा स्रोत क्या मेरा मूल उद्गम क्या क्योंकि जो मूल उद्गम है वही अंतिम लक्ष्य है गंगा सागर में ही पैदा होती और सागर में ही गिरती जो मूल स्रोत है वही अंतिम गंतव्य भी है चेतोगे तो स्मरण आना शुरू होगा कि कैसे मेरा वियोग हो गया मैं परमात्मा से कैसे दूर हट गया हूं मैंने परमात्मा की तरफ पीठ कैसे कर ली मैं विमुख कैसे हो गया हूं पी के विरह वियोग भई हूं बाबरी इस विरह का रंग ही संन्यास का रंग है इस वियोग से जो भरा वही योग का अनुभव कर पाएगा वियोग यानी कैसे टूट गए परमात्मा से जिसने ठीक से देख लिया कैसे टूट गए वो जुड़ जाता है देखने में ही जुड़ जाता है कुछ करना नहीं पड़ता जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कि मुझे सूरज क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं पीठ किए हूं उसी क्षण तुम मुड़ गए इतनी ही बात है इतनी सी बात है और सूरज सदा तुम्हारी आंख के सामने तुम पीठ करो तो दिखाई नहीं पड़ता या यह भी हो सकता है तुम मुंह भी सूरज की तरफ करो और आंख बंद रखो तो भी दिखाई नहीं पड़ता इतनी बात समझ में आ गई कि आंख खोल लू तो सूरज सामने परमात्मा सदा सामने बस तुम्हारी आंख बंद है विरह में रोरो के आंख खुल जाती पीके विरह वियोग भयू हूं बाबरी पागल हो गई तुमने तो देखा जब भी संत उसके वियोग की बात करते तब तत्क्षण वे अपने को स्तृण रूप में अनुभव करने लगते विरह की गहराई स्त्री का मन ही जान सकता है जब विरह की गहराई कोई जानता है तब तत्क्षण उसके भीतर पुरुष विलीन हो जाता है उसके भीतर स्त्री ही आ जाती फिर एक ही पुरुष रह जाता है वही परमात्मा पी के विरह वियोग भई हूं बाबरी मैं पागल हो गई कल तुमने पूछा था किसी ने कि क्या आप मुझे पागल ही करके छोड़ेंगे उसका ही आयोजन चल रहा है यहां जो भले चंगे आते उन्हें पागल बनाया जाता है। वे पागल हो जाए तो काम हो गया उनमें विरह का पागलपन जग जाए और पागलपन ही है क्यों पागलपन है क्योंकि धन खोजो धन सबको दिखाई पड़ता है इसलिए पागलपन नहीं है और सब जानते हैं धन का मूल्य इसलिए पागलपन नहीं है सबकी भाषा में है सबके अनुभव में है इसलिए पागलपन नहीं है परमात्मा को खोजो लोग पूछते हैं कैसे पागल हो गए कहां है परमात्मा तुम दिखा भी ना पाओगे तुम किसी को समझा भी ना पाओगे लोग कहेंगे किस भ्रांति में पड़ रहे हुँ? किस भ्रम में उलझ रहे हो कहां है परमात्मा दिखा तो दो पहले फिर खोजना फिर अपने जीवन को उस पर बलिदान करना हो भी तो हो तो हम भी करने बलिदान लेकिन दिखाओ दिखलाओ पागल ही लगोगे और जहां सारे लोग धन खोज रहे हैं वहां तुम ध्यान खोजोगे पागल ही लगोगे जहां सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं वहां तुम दूसरी तरफ चलने लगे स्वभाव भीड़ कहेगी क्या हो गया तुम्हें तुम्हें बोध नहीं है सारी दुनिया कहां जा रही तुम कहां जा रहे हो तुम उल्टे जा रहे हो मजा यह कि यहां जो सीधा जाता है वो उल्टा मालूम पड़ेगा क्योंकि भीड़ उल्टी जा रही है। यहां जो वस्तुता स्वस्थ है वो पागल मालूम पड़ेगा क्योंकि यहां पागल स्वस्थ समझे जा रहे हैं धन को इकट्ठा करने वाला ठीक समझा जाता है पद की यात्रा पे चलने वाला ठीक समझा जाता है क्योंकि मां बाप यही सिखाते स्कूल यही सिखाते कॉलेज विश्वविद्यालय यही सिखाते महत्वाकांक्षा सबसे प्रथम हो जाना जीसस ने कहा है ध्यान रखना जो प्रथम है वो अंतिम पड़ जाएंगे और मैं तुमसे कहता हूं कि जो यहां अंतिम होने की सामर्थ्य रखेंगे वह मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे अब अंतिम होने की सामर्थ्य तो पागलपन है लाउसू ने कहा है कि मैं जब किसी सभा में जाता हूं तो सबसे अंत में बैठ जाता हूं जहां से मुझे कोई उठा ना सके जो आगे बैठते उठाए जा सकते क्योंकि आगे बैठने के लिए प्रतिस्पर्धा होती संघर्ष होता है लावसू कहता है मैं वहां बैठता हूं जहां लोग जूते उतार देते वहां से मुझे कभी कोई नहीं हटाता वहां मैं निश्चिंत भाव से बैठता हूं वहां कोई भय नहीं होता अंतिम आदमी को क्या भय अब अंतिम से और क्या अंतिम होगा लेकिन जो अंतिम होने चला है वो पागल तो लगेगा जहां सब प्रथम होने की दौड़ में जहां एक ही जहर ने सबको पकड़ा है कि कैसे प्रथम हो जाएं। मेक्सिको में एक छोटा सा गांव है दूर पहाड़ों में बसा हुआ छोटी आबादी सात आदमी सब अंधे बड़ा विशिष्ट गांव सब बच्चे आंख वाले पैदा होते हैं लेकिन तीन चार महीने के भीतर अंधे हो जाते एक खास तरह की मधुमक्खी वहां पाई जाती जिसके काट लेने से आदमी अंधा हो जाता और मधुमक्खी बड़े मात्रा में पाई जाती उससे बचने का भी कोई उपाय नहीं क्योंकि बाकी भी सब है आज से सौ साल पहले पहला आदमी आंखों वाला उस कबीले में प्रवेश किया एक वैज्ञानिक अध्ययन करने पहुंच गया वो बड़ा हैरान हुआ सात लोगों की बस्ती सबंधे वहां कभी आंख वाला सदियों से हुए ही नहीं काम चलता है घसटता हुआ किसी तरह थोड़ी बहुत सब्जी भी उगा लेते हैं थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते बड़ा मुश्किल मामला है किसी तरह जुटा लेते एक जून पेट भर लेते वो आदमी वो वैज्ञानिक उस कबीले की एक लड़की के प्रेम में पड़ गया वो अध्ययन करने गया था अध्ययन कर रहा था वो उसके प्रेम में पड़ गया लेकिन गांव वालों ने कहा एक सर है, विवाह हम करवा देंगे लेकिन आंखें फोड़नी होंगी क्योंकि यह मान ही नहीं सकते कि आंख वाला आदमी स्वस्थ थे सासों जहां अंधे और सदा से जहां अंधेई आदमी रहे हो वह वा आंख वाले को अस्वस्थ तो मानेंगे ही कुछ गड़बड़ है तुम ही सोचो अगर अचानक एक आदमी पैदा हो जाए जिसकी तीन आंखें तो बस तुम ले जाओगे अस्पताल डॉक्टर से कहोगे इसका ऑपरेशन करो अगर बुद्धिमान हुए तो ऑपरेशन करवाने में लगोगे अगर बुद्धू हुए तो पूजा करने लगोगे कि शायद शंकर जी का अवतार हुआ है या क्या मामला है मगर स्वीकार कोई भी नहीं करेगा कि ये सामान्य है कुछ विकृति है कुछ गड़बड़ है उस कबीले के लोगों ने कहा कि हम राजी हैं विवाह तुम्हारा कर देंगे मगर आंख है गंवानी पड़ेंगी वो वैज्ञानिक वहां से भाग खड़ा हुआ भागना ही पड़ा उसने कही तो खतरनाक मामला है आंखें अपनी गंवाना पड़े और इन पागलों को कौन समझाए कि अंधा होना कोई स्वस्थ बात नहीं है मगर जहां भीड़ अंधों की हो वहां कठिनाई हो जाती जिब्रान की बड़ी प्रसिद्ध कहानी एक गांव में एक चुड़ैल आई और उसने एक मंत्र फूका और एक कुएं में कुछ चीज फेंक दी और कहा कि जो भी इसका पानी पिएगा पागल हो जाए उस गांव में दो ही कुए थे एक गांव का कुआ एक का राजा का कुआ गांव के कुएं का सबको पानी पीना ही पड़ा और कुआ ही न था वे सब सांझ होते होते पागल हो गए सिर्फ राजा उसका वजीर उसकी रानी ये तीन बच गए वो बड़े प्रसन्न थे भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कुएं में कुछ खतरा नहीं हुआ लेकिन शाम को उन्हें पता चला कि गलती में है वो जब सारा गांव पागल हो गया तो गांव में एक अफवाह जोर से उड़ी कि राजा का दिमाग खराब हो गया स्वाभाविक गांव भर के लोग इकट्ठे होने लगे महल के पास कि राजा का दिमाग खराब हो गया और उसमें कुछ राजनेता भी होंगे वो चिल्लाने लगे कि राजा को बदलेंगे क्योंकि तो पागल राजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते राजा के सिपाही भी पागल हो गए थे राजा के पहरेदार भी पागल हो गए थे वो भी भीड़ में सम्मिलित थे अब बड़ी मुश्किल थी राजा उन्हीं के बल पर तो राजा था जब पागलों की भीड़ सब तरफ इकट्ठी हो गई और राजा जानता है कि यह पागल है मगर अब क्या उपाय है उसने अपने बूढ़े वजीर से कहा कबते हुए क्या मैं क्या करूं हमें पक्का पता है कि हम ठीक हैं ये गलत मगर ये भीड़ है सारा गांव पागल हो गया मेरे लिए कोई उपाय है वजीर ने कहा आप एक काम करो मैं इनको उलझा के रखता हूं थोड़ी देर आप भागो उस कुए का पानी पी के आ जाओ अब और कोई उपाय नहीं राजा भागा उस कुए पानी पी के जब आया तो नंग धड़ंग नाश्ता हुआ चला आ रहा था उस गांव में बहुत जलसा मनाया गया उस रात का अपने राजा का दिमाग ठीक हो गया अपना प्यारा राजा इसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो गए नंगे राजा को लेकर वो खूब उछले कूंदे खूब जिंदाबाद किया भीड़ जो करती है वो ठीक मालूम होता है भीड़ से जो अन्यथा करोगे भीड़ पागल समझेगी इसलिए जिसको धर्म के रास्ते पे जाना हो वो इतनी तैयारी रखे कि लोग पागल कहें तो चुपचाप सुन लेना समझ लेना इसमें झगड़े की बात भी नहीं है ठीक ही कहते हैं लोग उनकी तरफ से ठीक ही कहते हैं पी के विरह वियोग भैं बाबरी और जैसे जैसे विरह बढ़ता है वैसे वैसे बेचैनी बढ़ती आंसू बढ़ते दुख और पीड़ा बढ़ती लपटें बढ़तीं, बारहा देखी हैं उनकी रंजसे पर अब पर कुछ अब के सरगरानी और है कठिनाइयां बढ़ती हुई मालूम पड़ती एकदम से हल नहीं हो जाता पुराने समाधान खो जाते नई समस्याएं खड़ी हो जाती समाधि सस्ती थोड़ी मिलती पहले पुराने सब समाधान खो जाते और सब समस्याएं ही समस्याएं हो जाती व्यक्ति एकदम अंधकार में गिर जाता तब रोशनी मिलती बारहा देखी हैं उनकी रंज से पर कुछ अब के सरगरानी और है जब प्रभु की याद आनी शुरू होती तो हृदय में एकदम घाव लगते कटार चुभ जाती मैं तुझको भूल चुका लेकिन एक उम्र के बाद तेरा ख्याल किया था चोट उभर आई जन्मों जन्मों के बाद भी चोट उभर आती हृदय दुखने लगता है हृदय एक घाव हो जाता है रिसने लगता है दर्द अब बिना मिले एक क्षण काटना मुश्किल हो जाता है इसलिए भक्त पागल मालूम होता है रोता है गिरता है पड़ता है उसकी आंख के आंसू उसकी आंख किसी की समझ में नहीं आती लेकिन जब पहुंच जाता भक्त तब वो जानता है कि वे दिन भी अनिवार थे वो धन्यवाद करता है क्योंकि वे दिन आते वे दुख के दिन आते तो ये सुख के दिन भी ना आते हर हकीकत मजाज हो जाए काफिरों की नमाज हो जाए मारा साज कौन करे दर्द दर जब जा नवाज हो जाए इस दिल में रहे तो रुस्मा हो लप आए तो राज हो जाए लुत्फ का इंतजार करता हूं जोर ताहदेनाद हो जाए जब भक्त पहुंच जाता है तब उसे अनुभव होना शुरू होता है कि अरे वह विरह की रात्रि ना होती तो यह मिलन का सूर्य दुबी नहीं हो सकता था तो सदगुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि जब दर्द उठे तो उसका इलाज मत कर लेना जब दर्द उठे तो प्रार्थना करना कि बेहद हो जाए दर्द बढ़ता चला जाए हर हकीकत मजाज हो जाए काफिरों की नमाज हो जाए मिनते चारा कौन करे तब जाके वैद्यों की चिकित्सकों की खुशामता मत करने लगना नानक को ऐसा ही विरह सताया ऐसा ही विरह एक रात पपीहा बोले गया पी कहा पी कहां और नानक भी रोए गए पी, पी कहां पी कहां उनकी आई, युवा थे अभी उसने कहा आप सो भी जाओ ये क्या लगा रखा है पी कहां पी कहां नानक ने कहा भी पपीहा भी नहीं थका मैं कैसे थक जाऊं अभी पपीहा भी नहीं चुपा तो मैं कैसे चुप हो जाऊं पपीहे से होड़ बंधी है अगर पपीहा पुकारता है तो मैं भी पुकारे जाऊंगा जब तक पपीहा नहीं रुकता मैं नहीं रुकने वाला पपीहे से थोड़ी हार जाऊंगा मैं भी अपने पी को पुकार रात भर पुकारते रहे पपिया भी पागल रहा होगा आजकल ऐसे है भी नहीं मिलते एक दो दफे पुकारी चुप हो जाते कल युगी पपी है पपिया भी पुकारता रहा से आज बांध लिया होगी नानक से भी कि तूने भी क्या समझा है? सुबह तुम तो मुश्किल हो गई घर के लोगों ने समझा कि पागल हो गए वैध को बुलाया गया वैध नब्ज पकड़े और नानक उससे हंस के कहते हैं कि बीमारी ऐसी नहीं जिसका तुम इलाज कर सको ये तुम्हारी चिकित्सा शास्त्र के बाहर की बीमारी मिनते चारा साज कौन करे दर्द जब जानवाज़ हो जाए दर्द ही तो जीवनदाई है प्रभु के रास्ते पर पाया गया दर्द दर्द नहीं है सुख की सघनता है सुख इतना घना है इसलिए पीड़ा मालूम होती है शीतल मंद सुगंध सुहातना बावरी अब कुछ सुहाता नहीं ठंडी हवा मलया निल से आती हवा शीतल मंद सुगंध सुहात न बावरी जिसे परमात्मा की याद आने लगी फिर कुछ नहीं सुहाता अब तो वही सुहाता उसी की याद सुहाती हरि बोलो हरि बोल मुद्दत हुई है जख्म दिल पे खाते खाते एकांस वो पूछ लेते आते जाते जब गम का पहाड़ टूट पड़ता है असर आता है करार दिल को आते आते समय लगता रोना चलता अनुभव होते होते होता है सीतल मंद सुगंध सुहात न बाबरी न पूछ जब से तेरा इंतजार कितना है कि जिन दिनों से मुझे तेरा इंतजार नहीं तेरा ही अक्स है उन अजनबी बहारों में जो तेरे लव तेरे गैसु तेरा किनार नहीं कई दफे भक्त तय कर लेता है कि छोड़ो कहां की झंझट में पड़ गया किस उपद्रव को मोल ले लिया इस पीड़ा का कोई अंत नहीं है रोता है और रात का अंधेरा बढ़ता है सुबह की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती कई बार सोच लेता भूलो छोड़ो मगर भूलना संभव नहीं भुलाओ तो और याद आता है हरी बोलो हरी बोल विस्मरण करो तो और स्मरण सघन होता है बचना चाहो तो और सब तरफ से घेरता है अब मुही दोष न कोई परोगी बाबरी सुंदरदास कहते हैं कि हालत मेरी ऐसी है कि अगर मैं जाके बावड़ी में गिर पड़ू तो मुझे दोष मत देना उसी को दोष देना इन वचनों में उन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग किया एक ही शब्द के बहुत अर्थ पीके विरह बेयोग भई हूं बाबरी बाबरी का वहां अर्थ है पागल सीतल मंद सुगंध सुहातना बाबरी वहां बाबरी का अर्थ होता है वायु अब मुही दोष न कोई परोंगी बावरी मुझे दोस्त मत देना यहां बावरी का अर्थ होता है बावडी कुआं परी हां सुंदर चौदिस विरह सुघेरी बावरी यहां बावरी का अर्थ होता है भौरी बावरा कहते हैं जाके गिर पड़ू कुएं में ऐसी हालत है मगर मुझे पता है कि वो मुझे कुएं में भी छोड़ेगा नहीं वो मुझे घिरे ही रहेगा मैं उससे इस तरह गिर गई हूं जैसे कि कोई बौरा कमल से घिर जाता है बैठ जाता कमल में और चारों तरफ से कमल की पखरियां बंद हो जाती परिहा सुंदर चौदिस विरह सुघेरी बावरी उसने मुझे इस तरह घेरा है इतनी सुगढ़ता से घेरा इतनी कुशलता से घेरा कि अब जाने का कहीं कोई उपाय नहीं है। जहां जाऊं वही है जिससे दुखू वही है ताजा है अभी याद में ए की ए गुलफाम वो अक्सरुख यार से लहके हुए अयाम वो फूलसी खिलती हुई दीदार की सात वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम उम्मीद कि लो जागा गमे दिल का नसीबा लो सौक की तरसी हुई सब हो गई आखिर लो डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुकदस इस बाम से निकलेगा तेरा हुस्न का खुर्सीद उस कुंज से फूटेगी किरण रंग हिना की इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सीमा इस राह पर फूटेगी सफक तेरी कबा की फिर देखे हैं वो हिजर के तपते हुए दिन भी जब फिक्र दिलो फगां भूल गई है हर सब को स्याह बोझ की दिल बैठ गया है हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है में क्या क्या ना तुझे याद किया है क्या क्या ना दिले जाल ने ढूंढी है पना है आंखों से लगाया है कभी दस्त सबा को डाली है कभी गर्द ने मेहताब में बाहें भक्त के भाव भंगी माए एक क्षण लगता है कि डूब डूबी मरू जाऊं अब जीने में कुछ सार नहीं मिलन होगा नहीं संसार तो गया ही गया और परमात्मा का कुछ पता नहीं चलता है डू भी जाऊं मिठी जाऊं अब जीना दूभर है मगर ये भी समझ में आता है परी सुंदर चौदिस विरह सुघेरी बावरी लेकिन उसने भी खूब घेरा है। मर के भी छूटने का उपाय नहीं वो मृत्यु में भी घेरे रहेगा भक्त मरेगा भी तो भगवान में मरेगा भक्त जलेगा भी तो भगवान में जलेगा अग्नि भी उसकी चिता भी उसकी सब उसका अब भगवान से जाने का कोई उपाय नहीं और फिर आशा की हजार हजार किरणें भी फूटती उम्मीदें भी बनती हैं उम्मीद कि लो जागा गमे दिल का नसीबा लगता है कि यही सुबह ये यह बोले पक्षी ये किरण फूटी। उम्मीद कि लो जागा गमे दिल का नसीबा कि जागे मेरे भाग्य बस अब हो गई रात समाप्त और सुबह होने के करीब है आ गई सुबह लो सौक की तरसी हुई सब हो गई आखिर डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे अब चमकेगा बेसर्ब्र निगाहों का मुकदर अब मेरे भाग्य का क्षण आ रहा है मेरा भाग्योदय का क्षण आ रहा है अब सौभाग्य मुझ पे बरसेगा बस अब हुआ अब हुआ इस बाम से निकलेगा तेरा हुस्न का खुर्शीद तेरे सौंदर्य का सूरज निकलने के ही करीब है उस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की और हिना से रंगे हुए तेरे हाथ इस कुंज से बाहर आने के ही करीब है इस दर से बहेगी इस दर से बहेगा तेरी रफ्ताब का सीमाब इस राह पर फूटेगी सफक तेरी कबाकी, बस अब तू आता ही है। अब तू आता ही है फिर देखे हैं वो हिजर के तपते हुए दिन भी जब फिक्र दिलों जा में फुगा भूल गई हर सब वो व्याह बोझ की दिल बैठ गया है हर सुबह की लौतीर सी सीने में लगी और जब ये उम्मीद बनती सब सब भूल जाते हैं वे दिन जो दुख के थे पीड़ा के थे पीड़ा और उम्मीद निराशा और आशा के बीच झूले लेता है वक्त पी नैनन की वोर सैनमुहि मुही देहरी क्या देखा तुमने किस ढंग से देखा किस अंदाज से किस अदा से पी ननन की बोर सैन मु हरि कि मुझे हर लिया कि मेरे हृदय को चुरा लिया ये हरि शब्द बड़ा प्यारा है इसका मतलब होता है जो चुरा ले जो तुम्हारे दिल को चुरा ले इस दुनिया में बहुत चुराने वाले मिलते हैं मगर कोई चुरा नहीं पाता लगता ही है बस असली चोर तो तभी मिलता है जब हरि से मिलन हो पी ननन की बोर सैन मुहि हरी जरा सी आंख का इशारा किया और मेरे हृदय को चुरा के ले गए फेरी ना आए द्वार न मेरी देहरी और अब कितनी देर हो गई फिर दोबारा तुम्हारे दर्शन न हुए कभी कभी भक्त को झलके आती पीड़ा के बीच भी प्रसाद बरस जाता है कभी कभी विरह के बीच भी एक क्षण को किरण फूटती है और नाच छा जाता है और मस्ती आ जाती फिर दिन बीत जाते कोई पता नहीं चलता फिर अपने पे ही भरोसा खोने लगता है फिर अंदेशा होने लगता है कि जो हुआ था वो हुआ भी था कोई सपना तो नहीं देखा था कोई कल्पना तो नहीं कर ली थी कोई मन का ही जाल तो नहीं था किसी सम्मोहन में तो नहीं पड़ गया था पी ननन की वोर सेन मुहि देहरी फिर ना आए द्वार न मेरी देहरी विरह सुंदर बैठ जरावत देहरी परिहा सुंदर विरहन दुखत सीख का देहरी वही यमक अलंकार का उपयोग जारी रखा है पी ननन की वोर सैन मुहि देहरी देहरी आंखों ने हरी की इस तरह का सैन इस तरह का इशारा किया कि मेरे हृदय को चुरा ले गए फेर न आए द्वार न मेरी देहरी देहरी यानी देहली फिर द्वार पर नहीं आए देहरी पर नहीं आए फिर झांका नहीं तड़फा गए जला गए फिर पता नहीं उकसा गए आग भड़का गए फिर पता नहीं विरह सुंदर पेट जरावत देहरी और इस तरह जला गए हैं अग्नि को कि अब सारी देह जल रही देहरी परी सुंदर विरहन दुखत सीख कह देरी और हालत ऐसी हो गई कि अब कोई कितनी ही सिखावन दे कितनी ही सिख दे शास्त्र समझाए ज्ञान की बातें करे कुछ काम नहीं पड़ता अब कोई सीख काम नहीं पड़ेगी अब उसकी आंख से आंख मिल गई है अब तो वही मिले उससे कम कोई चीज काम नहीं पड़ सकती उससे कम अब हृदय भर नहीं सकता है लबरेज आहों से ठंडी हवाएं उदासी में डूबी हुई हैं घटाएं मोहब्बत की दुनिया पर शाम आ चुकी है स्याह सियाहपोसें जिंदगी की फजाएं मचलती हैं सीने में लाख आरजुएं तड़पती हैं आंखों में लाख इल्तजाएं तगाफुल के आगोश में सो रहे हैं तुम्हारे सितम और मेरी बफाएं मगर फिर भी मेरे मासूम कातिल तुम्हें प्यार करती हैं मेरी दुआएं पर भक्त कहता है कि तुमने मुझे मार डाला मगर फिर भी मेरे मासूम कातिल तुम्हें प्यार करती हैं मेरी दुआएं और मिला क्या है तगाफुल के आगोश में सो रहे तुम्हारे सितम और मेरी बफाएं तुम सताए जाते हो और मेरी श्रद्धा और तुम तड़फाए जाते हो यह परीक्षा भी है भक्त की इस परीक्षा से जो गुजर जाता है वही परमात्मा को पाने का हकदार भी है मुफ्त नहीं मिलता मत चुकानी पड़ती बड़ी कीमत चुकानी पड़ती अंजाम सफर देख के रो देता हूं टूटे हुए पर देख के रो देता हूं रोता हूं कि आहों में असर हो लेकिन आहों का असर देख के रो देता हूं रोता ही रहता भक्त रोना ही उसकी प्रार्थना बन जाता है रोता है पुकारता है फिर रोने की व्यर्थता देख के रोता है कि कुछ भी तो ना हुआ आंसू आए और गए और आंखों में उसकी झलक नहीं आ रही दूभर रैनी बिहाय अकेली सेजरी रात बितानी कठिन हो जाती सेज पर जैसे अकेले दूभर रैनी बिहाय अकेली सेजरी जिनके संगीन पीव बिहर विरहनी सेजरी विरह सकल बाही विचार से जड़ी हरिहा सुंदर दुख अपार न पाऊं से जरी दूभर रहनी बिहार अकेली से सेजरी सेजरियानी सैया सैया पर अकेली पड़ी हूं रात कटती नहीं जिनके संगी ना पियू विरहनी से जरी और जिनके पिया साथ ना हो और जिन्हें पिया की याद आ गई हो और जिन्हें पिया की झलक मिल गई हो सेजरी, वह तो जल ही रही है चिता में जल रही है सेज कहां है चिता है अग्नि की लपटे विरह संकलवाई विचारी सेजरी, उसे तो जकड़ दिया तुमने विरह की सांकलों में हरिह सुंदर दुख अपार न पाऊं से मगर फिर भी भक्त कहता है यह दुख बड़ा सुंदर है बड़ा प्यारा है यह तुम्हारा दिया हुआ है इसलिए प्यारा है। तुम दुख दो तो भी प्यारा है संसार सुख दे तो भी प्यारा नहीं संसार में सफलता मिले तो भी व्यर्थ है और परमात्मा को पुकारते में असफलता मिले तो भी सफलता है व्यर्थ को पाने में जीत भी हार है सार्थक को खोजने जो चला है वहां हर हार जीत की तरफ एक उपाय है हर हार जीत की एक सीढ़ी है हरी हरिह हाँ, सुंदर दुख अपार नाऊं से जरी जड़ी बूटी की जरूरत भी नहीं दुख अपार है लेकिन किसी चिकित्सा की मुझे आकांक्षा नहीं तुम ही आओ तुम ही मेरी चिकित्सा हो तुम ही मेरी औषधि हो कली कली ने भी देखा ना आंख भर के मुझे गुजर गई जर से गुल उदास करके मुझे मैं सो रहा था किसी याद के सबिस्ता में जगा के छोड़ गए काफिले शहर के मुझे तेरे फिराक की रातें कभी न भूलेंगी मजे मिले इन्हीं रातों में उम्र भर के मुझे जरा सी देर ठहर एक गमे दुनिया बुला रहा है कोई बाम से उतर के मुझे फिर आज आई थी एक मौजे हवाए तरब सुना गई है फसाने इधर उधर के मुझे पीड़ा चलती रहती लपटें उठती रहती मगर बीच बीच में अमृत की बूंदें भी झलकती रहती हवा के झोंके आते रहते परमात्मा जलाता है कि निखार सके जैसे अग्नि में सोने को फेंकते मिट्टी को तो कोई अग्नि में फेंकता नहीं धन्यभागी भागी हैं वे जो विरह की अग्नि में फेंके जाते वे चुने गए सौभाग्यशाली और जब बाद में उपलब्धि होती है तब तुम धन्यवाद दोगे तेरे फिराक की रातें कभी ना भूलेंगी वे तेरे विरह की रातें तेरे फिराक की रातें कभी ना भूलेंगी मजे मिले इन्हीं रातों में उम्र भर के मुझे पीछे से लौट के जब तुम देखोगे तो पाओगे इंतजार की घड़ियां भी बड़ी प्यारी थी वह पीड़ा भी सौभाग्य थी वह अभिशाप नहीं था वरदान था क्योंकि उसी की प्रक्रिया से गुजरकर परमात्मा तक पहुंचना होता है मनुष्य में बहुत कूड़ा करकट खट्टा हो गया है उसका जलना जरूरी है बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई उसका काटा जाना जरूरी है और हम उसी गंदगी को अपनी आत्मा समझे, इसलिए जब काटी जाती तो हमें पीड़ा होती लगता हमारे अंग भंग किए जा रहे तुम जैसे हो गलत हो तुम्हें तो तो तोड़ा ही जाएगा तुम्हें तो काटा ही जाएगा तुम पर तो बहुत चोटें की जाएंगी छेनी और हथौड़ा लेकर परमात्मा तुम्हारे अंग भंग करेगा तभी तुम्हारी वास्तविक प्रतिमा प्रकट होगी इस पीरा में बहुत बार भक्त सोच लेता है लौट चलू पुराने दिन ही अच्छे थे सब ठीक ठाक था किस झंझट में पड़ा, किस पागलपन में पढ़ा मगर लौटने का कोई उपाय नहीं परमात्मा की तरफ जो चला है उसे लौटने का कोई उपाय नहीं होती है तेरे नाम से वैसत कभी कभी बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी ए दिल किसे नसीब ए तो इस दराब मिलती है जिंदगी में ये राहत कभी कभी जो से जुनू में दर्द की तुगानियों के साथ अस्कों में ढल गई तेरी सूरत कभी कभी तेरे करीब रह के भी दिल मुतमिन न था गुजरी है मुझ पे ये कयामत कभी कभी कुछ अपना होश था न तुम्हारा ख्याल था यूं भी गुजर गई सबे ए फुरकत कभी कभी ए दोस्त हमने तर के मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी।, कभी कभी कभी कभी कसम खा लेता भक्त की बस हो गया बहुत चला वापस, अब दोबारा नहीं पुकारूंगा अब दोबारा नाम नहीं लाऊंगा ए दोस्त हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद कभी कभी त्याग ही कर देता प्रेम का और प्रार्थना का तर्क मोहब्बत ए दोस्त हमने तर्क मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी लेकिन फिर फिर याद आ जाती फिर सघन के आ जाती फिर चल पड़ता है बहुत पड़ाव आते जहां से लौट जाने का मन होगा सावधान रहना पीड़ा जितनी बढ़े स्मरण रखना प्रभात उतना ही करीब है रात जितनी अंधेरी हो समझना कि सुबह उतने ही करीब है और जो पहुंच गए हैं सुबह पर वे कहते हैं कि सौभाग्यशालियों को ही ऐसी पीड़ा मिलती धन्य भागियों को ही सुंदरदास के ये सूत्र तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भी चिंगारी पैदा करती जरा सी आंख भबक उठे तो ही तुम इनका अर्थ समझ पाओगे मेरे समझाने से नहीं होगा इनका अर्थ तुम्हारे अनुभव से प्रकट होगा ये सिद्धांतिक शब्द नहीं है अनुभव थे अनुभव से ही समझे बूझे जा सकते बाकी बुराई छान सब गांठी हृदय की खोल बेगी विलंब क्यों बनत है हरी बोलो हरी बोल हृदय भीतर पैठी कर करण विरोल को तेरो तू कौन को हरी बोलो हरी बोल तेरो तेरे पास है अपने मां ही टटोल राई घटे न तिल बढ़े हरी बोलो हरी बोल सुंदरदास पुकारी के कहत बजाएं ढोल चेती सके तो चेत ले हरी बोलो हरी बोल आ इतना ही